इसमें हम लोग प्रथमखंड का तृतीय मंत्र विचार कर रहे थे न त्र चुर्गछति नागछति नो ना मनो न नो नीजानी यथतदनशिष्यादनद् विदिता अथवा विदता शुश्रूमधीरा ये न्याचुरे से मंत्र कहा गया इसमें विचार कर रहे थे हम लोग विदित और अविदित ये दोनों से भिन्न है ये आत्म तत्व तो विदित अविदित ये दोनों से भिन्न कह कर के ये आत्मा ये ही ब्रह्म है इस प्रकार की सिद्ध करवाया गया जो हमारा वास्तव स्वरूप है प्रत्यक वही ब्रह्म है जगत अधिष्ठान है अर्थात हम में ही जगत अधिष्ठित है जगत हमारी ही कल्पना है आगे भाष्य में देखेंगे कल हम लोग का वाक्य वाक्यभेद वाक्यक वाले थे इत्यादिश्रुतरेभ्यहाँ तक एक वाक्य हो गया था आगे इति एवं इतव सर्वात्म सर्विशेषरहित चिन्मात्रज्योतिषो उपदेश आचार्योपदेश परंपरया प्राप्त आहति शुश्रुमाण इति पूर्वेशा यहाँ पूर्वेश सर्वात्म सर्व विशेष रहित चिन्मात्र ज्योतिष सब ष्ठ्यंत है समनाधिकरण है वही जो ब्रह्म है वह सर्वात्मा है सर्वात्मा अर्थात सभी का अधिष्ठान यही अर्थात सत्ता स्फूर्ति सभी को यही देता है सभी यही बना हुआ है ब्रह्म ही सभी रूप बना हुआ है और वास्तव में सर्व विशेष रहित कोई विशेष उसमें नहीं है ये हम लोग का साधन का अंग है सर्व विशेष रहित कभी भी किसी विशेष दिख जाता है तो उससे अलग होने का अभ्यास करके धीरे दिरे धीरे हम अलग हो जाए शरीर मन बुद्धि में ही विशेषता हो सकती है हम में नहीं है जो विशेष शरीर में है तो शरीर का ही विशेष है मन का विशेष है स्मरण रख लेता है ये मन का ही विशेष है बुद्धि सब समझ जाता है तीक्ष्ण है वो अथवा मंद है वो सब बुद्धि का ही विशेषता है ये सब सोच करके हमको उससे अलग हो जाना है हम तो निर्विशेष है चिन्ह मात्र ज्योति रूप है ज्योति प्रकाश प्रकाश ज्ञान रूप है ये सब षष्ठियंत कह दिया गया इसका ब्रह्मत्व प्रतिपादक वाक्य श्यव, ये दोनों भी षष्ठ्यंत है किन्तु तो ये समान अधिकरण नहीं है जो पहले कहा गया वो ब्रह्म है उसमें ब्रह्मत्व रहेगा ये ब्रह्मत्व तो का प्रतिपादक हो गया ये वाक्य वाक्यश्य ब्रह्मत्व तो प्रतिपादक वाक्य इसको लेकर के आगे विवाद होगा तो इसलिए ब्रह्मत्व तो प्रतिपादक से इसको थोड़ा स्मरण रखेंगे आगे मंत्र में इसको लेकर के विचार चलेगा ये जो वाक्य आचार्य उपदेश परंपरा या आचार्य उपदेश परंपरा से ही इसका प्राप्त करना है अर्थात ये तत्व को समझना ये आचार्य उपदेश परंपरा से ही होना है नहीं तो, नहीं तो नहीं, ये मार्ग भी अज्ञात तो है लक्ष्य भी अज्ञात तो है इस प्रकार गमन अर्थात असंभव है प्रति पद पद पर इसमें अर्थात फिसल जाने का मार्गान्तर में चले जाने का ये सब संभावना है कुछ ना कुछ हमको अनुभव आ जाएगा हम सोचेंगे यही अनुभव ही तो ब्रह्म अनुभव है इस प्रकार के संशय्रस्त होकर के हम मार्ग से च्यूत न हो जाए इसलिए कहते हैं आचार्य उपदेश परंपरा उपदेश प्राप्त करके चलें इसमें मंत्र में कहा गया इति सुष्रमा पूर्वेश ये नस तद ब्याच चिरे ये नस नर्थात न अस्मभ्यम हम लोगों के लिए ब्रह्मच एवं आचार्य उपदेश परंपरयागत न तर्क प्रवचन मेधा बहुश्रुत तपोयदिभ्युश्रुम वयम् व्यव पूाचारण वचनम् ब्रह्म जो हमारा स्वरूप है वो आचार्य उपदेश आचार्योपदेश परंपरया एव। एव कहते हैं किसको निषेध करते हैं आगे उसको कहते हैं आचार्य परंपरा से ही उपदेश प्राप्त करके इसको जानना है तो एवकार के द्वारा जो ब्यावर्त्य है निवर्तनीय है उसको आगे कहते हैं न तर्कत तर्क से इसका ज्ञान नहीं हो सकता है भगवान भाष्यकार यहाँ कठो को का तीन मंत्र दे दिए न तर्कत प्रवचन मेधा बहुश्रुत तपो यज्ञ इत्यादि कह करके कठोपनिषद में तीन मंत्र यहाँ आ गया न तर्कत कह करके नचिकेता को यमराज जी कहते हैं नैसा तर्केण मतिरापने ना सुज्ञा प्रमाप सत्य धृतिर्वतासिवाद्रिंग नो भूया नचिकेत कहते हैं कि ऐसा मति ब्राह्मी जो ब्रह्माकार वृत्ति तर्केण नपने हम कितना भी बुद्धि लगा करके उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं अथवा कुतर्क करके उसका अनर्थ करके कुछ अन्य पदार्थ ग्रहण करना यह भी ठीक नहीं है दोनों प्रकार के अर्थ केवल तर्क से जान नहीं पाएंगे और कुतर्क करके उसका निराकरण भी नहीं करना है ऐसा मति तर्कण न अपनया प्रोक्ता अन्य एवं सुज्ञाना पृष्ठ तो अन्य अर्थात तो तार्किक से भिन्न कोई आचार्य अर्थात तो अनुभवी आचार्य अगर उसका उपदेश करेगा तो वो सुज्ञाना ज्ञान करा सकता है ज्ञान होगा तो ज्ञान किसको हो जाएगा अगर अधिकारी योग्य है तो अधिकारी योग्य है और अनुभवी आचार्य अगर उसका उपदेश करेंगे तो ज्ञान हो सकता है और नचिकेता अभी उसको हो जाएगा कि हम योग्य नहीं है अथवा है ये संशय को स्वयं यमराज्य आगे कहते हैं कि या तुम आप सत्य धृतिक आप तो सत्य धृति वाले हो अर्थात आपको ये प्राप्त होगा आगे उसको और स्पष्ट कर देते हैं त्वाद्रिंग नो प्रष्टा नचिकेत भूय आप जैसा पूछने वाले हमको तो बार बार मिले अर्थात वास्तव योग्य जिज्ञासु प्राप्त होगा तो आचार्य निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे कि उसको बात बताने के लिए क्योंकि कहते न अगर मिट्टी तैयार है तो बीजा बपन्ह करने से अंकुर निश्चित रूप से होगा तो उस भूमि में कृषक तो प्रसन्न होगा ही होगा इस प्रकार की अर्थात वो कहते हैं इस प्रकार के वाक्य श्रुति कह करके हमको बताना चाहती है कि वो जो, योग्यता आहरण करने के लिए हमको बहुत उद्यम करना चाहिए यहाँ भी कल आया था भाष्य में की अतिशय योग्यता प्राप्त करने के लिए यत्न अतिशय आवश्यकम बहुत ही यत्न करना है नहीं कि हम कैसे अर्थात बहिर्मुख हो कुछ ना कुछ अभ्यास बना रखें और ये प्राप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है निश्चित रूप से मार्ग कठिन है अगर नहीं होता तो फिर जैसे कहते है ना प्राथमिक विद्यालय से विद्यार्थी निकलते हैं किसी अगर जिला में भी देखेंगे तो कोई आधा करोड़ हो सकते हैं पता नहीं बहुत हो सकते हैं अगर ये भी ऐसा सरल होता तो बहुत इसमें आ जाते कठिन उद्यम करना है कोई आराम से नहीं आगे दूसरा देते हैं प्रवचन मेधा बहुश्रुत उससे भी नहीं है ये भी कठो उपनिषद का एक मंत्र है न यम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया बहु न यमे वे वृणुते न न यम यम एव ऐसा वृणुते ते न लभ्य तृतीय पाद रह गया तस् आत्मा विवृणते तनुम स्व तनुम स्वाम वहां वो कहते हैं कि ना यम आत्मा प्रवचने न लभ्य अर्थात तो केवल प्रवचन मतलब सुन करके अथवा खाली प्रवचन करके ये प्राप्त नहीं हो पाएगा तो प्रवचन करके सुन करके नहीं होगा अर्थात तो योग्यता रहित होकर के इससे कुछ नहीं होगा जैसे कहीं कहते हैं ना ये मेडिकल कॉलेज चलता है और हम भी जाएंगे पीछे बैठ जाएंगे कहेंगे कौन मना करेगा पार्ट चलता है तो हम भी बैठ जाएंगे तो हम भी पांच साल वहां बैठेंगे किंतु अंतिम में हमको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अर्थात योग्यता नहीं है वो जो प्रवेशिका परीक्षा होती है उसको अगर वो उत्तीर्ण नहीं हुआ है तो फिर उसको अंतिम में भी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा योग्यता होना बहुत जरूरी है ये वाक्य के द्वारा कहते हैं प्रवचन मेधा बहु स्मरण रख लेगा उससे भी नहीं होगा और वास्तविक अगर प्रवचन मेधा बहुत अधिक है और ये योग्यता नहीं है वो विपरीत कार्य करेगा हमको तो इतना आता है हमको तो सब स्मरण है ये और उल्टा हानि भी करेगा इसलिए योग्यता बहुत जरूर है इस मंत्र के द्वारा कहा जाता है और उत्तरार्ध में कहते हैं यमय वैसे वृणुते तेनल अभ्यस तो उसका भाष्य और टीका में दो अर्थ दिया गया है अर्थात जो साधक उस परमात्मा को वर्ण करेगा अर्थात मुमुक्षु हो जाएगा इतर इच्छा राहित्य दृढ़ इच्छा कहते हैं भगवान वासुकर तत्व बोध में मुमुक्षव इसका वर्णन देते हैं मोक्षो में भूया तिथि दृढ़ इच्छा ये दृढ़ इच्छा अर्थात इतर इच्छा राहित्य नहीं तो हमको मोक्ष भी होना चाहिए और साथ में और भी हो जाना चाहिए कुछ ऐसा नहीं है तो ये दृढ़ इच्छा ही होना चाहिए मुमुक्षु जब केवल परमात्मा को ही चाहेगा तभी जाकर के होगा यम एव यम परमात्मानम ऐस एष साधक तेन तेनालभ्य उसको प्राप्त हो जाएगा तस् ऐस स्वाम तनुम विवृणुते तो फिर उसका अपना जो प्रत्यक है स्वरूप है वो उन्मोचन हो जाएगा मतलब उसके सामने प्रकट हो जाएगा टीकाकार वहाँ कहते हैं कि परमात्मा जिसको चुनेंगे भाष्यकार कहते हैं साधक जब परमात्मा को चुनेगा तब तो प्राप्त हो जाएगा टीकाकार कहते हैं कि परमात्मा जिस साधक को चुन लेंगे उसको प्राप्त हो जाएगा तो देखिए परमात्मा कब चुन लेंगे जब हम उनको चुनेंगे अर्थात हमको दूसरा इच्छा रहेगा तो परमात्मा पहले उस इच्छा को पहले पूर्ण करवाएंगे तो पहले उसको थोड़ा देख लीजिए। तो बात एक ही है किंतु अर्थ मतलब दृष्टिकोण थोड़ा अलग अलग है अर्थात हम इतने परमात्मा पर हो जाए कि परमात्मा हमको ही चुने कहीं भी जब होता है ना प्रतियोगिता होता है जो चुनते हैं वो क्यों किसको चुनते हैं निश्चित रूप से उसे अधिक उसमें अधिक योग्यता है ये सब अर्थात मंत्र हमको बताते हैं ये हो गया प्रवचन मेधा बहुश्रुत आगे तपो यज्ञ उसके आगे मंत्र नयमात्मा आत्मा न लभ्य न प्रमादा तपसो वाप्य एतेर एक यतते यस्तु विद्वान तस्व आत्मा बिशते ब्रह्मधामम ऐसे है वो नपुंसक धामस करेंगे अर्थात अयम आत्मा बलहिनेन न लभ्य बल अर्थात वही वैराग्य के अभाव अर्थात साधन चतुष्टय योग्यता अगर नहीं है तो नहीं होगा कहेंगे हम तप इत्यादि अथवा उससे प्राप्त कर लेंगे पहले तो कहते न से अच्छा प्रमादत प्रमाद करेंगे तो नहीं होगा और प्रमाद रहित तो होकर के लगे रहेंगे किंतु मार्ग से भिन्न मार्ग में कठिन परिश्रम करेंगे केवल तपस्या करेंगे कहते हैं कहते ठीक है तपस्या एक साधन है किंतु उसे परमात्मा प्राप्ति नहीं हो जाएगा हमारे वासना वासनाक्षय हो जाएंगे ये तो ठीक है आगे चलेगा धीरे धीरे तपह प्रमाद ये सब से नहीं होगा और आगे कहते कहतेर उपायेर यतते यस्तु विद्वान जो सब उपाय कहा गया नचिक्यता के, के साथ यमराज जी का वार्तालाप में जो सब बात कहा गया उसी उपाय से जो उद्यम करेगा वो ब्रह्मधाम में प्रवेश कर जाएगा अर्थात ब्रह्म प्राप्त कर लेगा तो इतने सारे बात यहाँ एक ही आधा वाक्य में भगवान भाष्यकार कह दिए न तर्कत प्रवचन मेधा बहुश्रुत तपो यज्ञ इस प्रकार की एवं सुमा शुश्रूम का अर्थ कहते हैं श्रुतवंत हम लोगों ने ऐसे सुने हैं श्रुतबंत में क्या प्रत्यय हो गया तब तु वयम श्रुतबंत का कर्ता हो गया व्यय हम लोग सुने हैं पूर्वेशम आचार्याण वचनम तो हम लोग जो आचार्य थे उनके आचार्य उनका वचन ऐसे हम सुने हैं यह आचार्य नो नो का अर्थ अस्मभ्यम तद ब्रह्म व्याचरे जो आचार्य हम लोगों के लिए ब्रह्म का व्याख्यान किए थे ब्याच चक्षरे का अर्थ कहते हैं व्याख्यात बंत विस्पष्टम कथित बंत व्याख्यात बंत अर्थात वी है, है दो उप, उपसर्ग है इसके लिए कहते हैं विस्पष्टम स्पष्ट रूप से कथित मंत्र कहे थे अर्थात जो हमको इस प्रकार की अनुभव करवा दिए थे तेसाम वचनम तेसाम इत्यम ऊपर में है पूर्वेश आचार्याणाम वचनम उसका व्याख्यान हो गया तेसाम तेसाथ इस प्रकार की यह तृतीय मंत्र पूरा हुआ आगे चतुर्थ मंत्र के लिए कहते हैं उक्त वाक्यर्थ अभी प्रथम मंत्र में प्रश्न हुआ के ने सतती प्रेषित द्वितीय मंत्र में उसका उत्तर दिया गया स्रोत्रस्य से स्रोत्र कह करके तो स्रोत्रस्य से स्रोत्र जानने का उपाय आगे कह दिए कि चक्षु बाघ मन ये सब के द्वारा नहीं होगा केवल आचार्यों के वचन से होगा इस प्रकार के कहा गया तो आगे उसी क्रम से आचार्य के वचन से होगा हमारे आचार्य तो ऐसे कहते हैं आपके आचार्य वैसे कहते हैं तो आचार्य तो सभी का आचार्य है तो होने से अभी उसमें विवाद होता है तो किसका आचार्य ठीक कहते हैं अभी ये सब समाधान देने के लिए आगे चल रहे हैं उक्त तो वाक्यार्थे जो वाक्य हमको आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ है वो वाक्य ऊपर में कहा था इति एवं सर्वात्मन सर्व विशेष रहित चिन्मात्र ज्योतिष ब्रह्मत्व प्रतिपादक से ये जो वाक्य है उस वाक्य का जो अर्थ है ये वाक्य क्या कहता है कि हैं ब्रह्मत्व का प्रतिपादन करता है और ब्रह्म कैसा है कहते हैं सर्वात्मा है सर्व विशेष रहित है चिन्ह मात्र है ज्योतिरूप है इस प्रकार की कहा गया ये वाक्य का अर्थ में लौकिक तार्किक मीमांसक प्रतिपत्ति विरोधम भी प्रतिपत्ति अच्छा नहीं है प्रतिपत्ति विरोधम प्रतिपत्ति विरोधम है तो ये विप्रतिपत्ति हुआ ठीक है प्रतिपत्ति विरोधम लौकिक तार्किक मीमांसक इनका सब प्रतिपत्ति में विरोध है प्रतिपत्ति ज्ञान तार्किकों को कुछ अलग ज्ञान होता है ये ब्रह्म के बारे में मीमांसकों को कुछ अलग है लौकिक लोकायतिका, उनका कुछ अलग ज्ञान है ये सब से विरोध होता है विरोध हम आसंख्य आसंख्य अर्थात आशंका उद्भाव्य अन्य अन्य दर्शन में इस विषय में विरोध है आशंका करके परिहरती इसका परिहार करते हैं विदिताद अन्यतो प्रपंचनाय ये जो ब्रह्म तत्व है जो हमारा स्वरूप है वो विदित से अन्य जो कि पूर्व मंत्र में कहा गया उसका प्रपंच प्रपंच में धातु क्या है पक्षी विस्तार है तो प्रपंचनाय अर्थात तो विस्ताराय विस्तार से कहने के लिए आगे मंत्र आरंभ करते हैं विदित से अन्य है जब तक हम किसी भी चीज के पीछे हैं उपासना करते हैं जानने के लिए उद्यम करते हैं अगर वो हमसे भिन्न है तो वो तो विदिता हो गया वो ब्राह्म नहीं है विदिता से अन्य कहते इसका विस्तार करके बताएंगे अन्य देव तद विदिताद इत्यादि न अच्छा आगे दे दिए एक प्रतीक अष्ट सुने सु वो तो आगे पृष्ठा में अंतिम आएगा याद रखना है कह भाष्य में अन्य अन्यद तद् अथो अविदिता अधि अने वाक्यन वाक्यन मंत्र पूर्व मंत्र का ये वाक्य है अन्य एवं तद् विदिता ब्रह्म विदिता कार्य व्यक्त इस विदित है उष से अन्य है अथो अविदिता अधि अविदित शब्द से किसको कहा गया था अव्यक्त जो कारण है उससे भी अधि अधिकार्थ ऊपरी ऊपरी का अर्थ अन्य विदितर और कार्य कारण दोनों से वो भिन्न है तो जब तक हम सोचते रहेंगे ईश्वर जगत का कारण अहेतु की कृपावान है हमारे ऊपर कृपा करेगा और हमको कृपा का भरोसा है तो हमको उद्यम की आवश्यकता नहीं है उनके लिए ये वाक्य है अर्थात तो अभ्यक्त तो ईश्वर वो नहीं है ब्रह्म जिसको हम खोजते हैं और अहेतु की कृपा ये सब का आशा छोड़ करके लगना है और अहेतु की कृपा इसको अर्थात तो निराकरण करने का आवश्यक नहीं है उसके सहारा में रह के हम उद्यम रहित तो हो जाएंगे ये बात नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा उद्यम इसमें ये चाहिए शायद ये चाणक्य का है किसका है पता नहीं नही सुप्त से सिंह मुखे मृगा उद्यमय न ही कार्याणी न मनोरथ न ही सुप्त से सिंह से मुखे मृग उद्यम न ही कार्याणी सिद्ध न मनोरथ मात्रा बैठे बैठे खाली ऐसे हो जाएगा वो हमको कृपा कर देंगे हमारा सर पे हाथ रख के आशीर्वाद कर देंगे हमको हो जाएगा वो सब नहीं हमारा जो बुद्धि है इसका रंग बदलना है इसका संस्कार बदलना है ये हमको ही करना पड़ेगा कोई हमको नहीं करवा पाएगा कर पाएगा करवा पाएगा तो कोई पाँच मिनट दस मिनट के लिए करवा देगा ऐसा कहते हैं ना सब ये अन्यत्र भी लग गया होगा पहले ये जो पार्लियामेंट होता है संसद उसमें इतने से पावरफुल मैग्नेट लगाएंगे कि आपका मोबाइल काम नहीं करेगा नहीं तो सभी लोग बैठ करके के वहाँ अपना बात करते रहेंगे तो इसी प्रकार के ये जो महापुरुष लोग होते हैं वो इतने पावरफुल मैग्नेट होते हैं वहां जाएंगे तो आपका मन थोड़े समय के लिए बंद हो जाएगा इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा तो अगर आप हमारा मन को कोई थोड़ा बंद कर दिया अथवा मतलब योग सिद्धि कुछ है आपका मन को आप बहुत विक्षिप्त होकर के गए हैं आपका मन को थोड़ा आनंददायक विचार में चला देगा अगर सामर्थ्य उनका है तो आपका थोड़ा भर क्षण भर के लिए बड़ा आनंद लगेगा उससे कुछ काम नहीं है ये तो कहते ना जो उधारी का किरोसिन है तो कितना समय जलेगा हमको अपने को ही उद्यम करना पड़ेगा ये मन को तो हमेशा के लिए परिवर्तन करना पड़ेगा उद्यम चाहिए इसलिए केवल ईश्वर के, के भरोसा में रह जाने से नहीं है ये कहते हैं पहले आत्म कृपा आवश्यक है इति अनेन वाक्य विदिताद अविदिताद ये दोनों से भिन्न है इस वाक्य के द्वारा आत्मा ब्रह्म इति प्रतिपादिते प्रतिपादिते सति आत्मा ही ब्रह्म है जो हम वास्तव हम जो है वो ब्रह्म ही है हम ही ब्रह्म है प्रतिपादिते सति सप्तमी प्रतिपादन किया जाने पर श्रोतुर आशंका जाता श्रोता को आशंका हुआ तत्कम तू आत्मा ब्रह्म मैं कैसे ब्रह्म हो जाऊँगा आप तो प्रतिपादन कर दिए और हमको कोई तर्क नहीं मिला कि आपका तर्क को खंडन करने के लिए हम तो कहते हैं कि मान लिए किंतु तो अनुभव नहीं कहता ये विरोध आता है इसको कहते हैं कथम तो आत्मा ब्रह्म आत्मा कैसे ब्रह्म हो जाएगा आत्मा अर्थात हम जिसको कहते हैं आप ये कैसे ब्रह्म हो जाएगा क्यों नहीं होगा अभी कहता है श्रोता कहता है आत्मा ही नाम ये आत्मा क्या पदार्थ है अधिकृत कर्मणि उपासना च कर्म और उपासना में अधिकृत शास्त्र बताए है आपको ये कर्म करना है ये उपासना करना है ऐसा कहा गया है और वो कौन है कहते हैं संसारी और कर्म उपासना व साधनम ब्रह्मादि ब्रह्मादिदेवान् स्वर्ग वा प्राप्त इच्छति तो संसारी है उसके लिए सब कर्म उपासना का विधान किया गया है किस लिए कर्म उपासन व साधनम कर्म साधन है अथवा उपासना साधन है उसको अनुष्ठा अनुष्ठान करके ब्रह्मादिदेवान स्वर्गम वा प्राप्त इच्छते आत्मा हो गया वही संसारी अनुष्ठान करके ब्रह्मादि देवान ब्रह्मादि देवान अथवा चतुर्मुख जो सत्य लोग का अधिकारी है ब्रह्म लोक का अथवा स्वर्गम थोड़ा उसे नीचे ये प्राप्त करने का इच्छा करता है तत, अन्या, तत जिसको प्राप्त करना चाहता है उपास्य तस्माद तस्माद अर्थात संसारिण ये जो आत्मन जीवात तस्मात् जीवात अपने से मेरे से वो भिन्न है ऐसा वो मानता है तत्थ प्राप्तव्य जो ब्रह्मादि ब्रह्मादिदेव अथवा स्वर्ग तस्मात तस्मा स्वस्म जो प्राप्त करना चाहता है संसारी जीव आत्मा तो वो अन्य है अन् त्यम तस्मा प्रापका, प्राप्का उपासक उपास्य अन्य है उपास्य वो उपास्य कौन है कह दिया देवता स्वर्ग अथवा विष्णु ईश्वर इंद्र प्राण व ब्रह्म भविमर् न तो आत्मा उपास्य अर्थात जिसका उपासना करके प्राप्त करेगा वो तो विष्णु भगवान होंगे नहीं तो ईश्वर हो जाएंगे नहीं तो इंद्र हो जाएंगे प्राण अथवा वो सब होंगे ब्रह्मो वही है जिसको प्राप्त किया जाएगा न तो आत्मा जिसको प्राप्त किया जाएगा वो आत्मा नहीं है जो प्राप्त करेगा वो आत्मा है इस प्रकार की कहने का जो प्राप्त करेगा वो संसार उपासना कर्म करके कुछ अलग प्राप्त करेगा तो कहेंगे इस प्रकार की अर्थात स्वयं स्वयं को प्राप्त कर जाएगा इस प्रकार क्यों नहीं होगा कहते हैं लोक प्रत्यय विरोधात् कर्ता कर्म दोनों एक हो जाएगा लोक में रामो रामम गच्छति इस प्रकार कहेंगे नहीं कहेंगे तो ग्रामो ग्रामम गच्छति वो भी नहीं होगा कर्ता कर्म एक नहीं होगा अलग अलग होना चाहिए लोक प्रत्यय विरोधात् कह रहा है अर्थात श्रोता कहते हैं कि लोक प्रत्यय विरोध क्यों हो जाएगा लोक में क्या कुछ अलग मानते हैं अभी वो कहता है यथा अन्ये तार्किका ईश्वराद अन्य आत्मा इति आचक्ष्य अन्य अन्य अर्थात तार्किक लोग तार्किका कहकर करके तार्किका असाख्य पातंजला असंख्य लोग तो ईश्वर को नहीं मानते हैं पातंजल मानते हैं तो ये न्यायिक पातंजल वैशेषिक ये सब मानते हैं ईश्वराद अन्य आत्मा नया एक लोग तो कहते हैं आत्मा द्विविध क्या क्या आ आगे है जीवात्मा परमात्मा च तत्र परमात्मा ईश्वर एक एव और जीव तो अनंत तो हो जाएंगे तो ये सब अन्य है तार्किक लोग ऐसा कहते हैं पातंज लोग वो लोग भी कहते हैं तो ये जो पुरुष है वो सब जीव त्म्य अध्यास से जीव हो जाते हैं पुरुष तो अनंत होते हैं और जो ईश्वर होता है वो तो एक होता है क्लेश कर्म विपाकाशयर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर पुरुष विशेष ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आशय क्लेश क्लेश जो पांच क्लेश कह देते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश क्लेश आगे कर्म कर्म अर्थात कर्म से जो उनको प्राप्त हुआ है धर्माधर्म तो क्लेश कर्म विपाक विपाक अर्थात ये कर्म का जो सफल होना है आश जाति आयु भोग जाति आयु भोग तो ये सब विपाक अर्थात कर्म जो करेंगे उसके अनुसार जाति आयु भोग मिलेगा भोग का कर्म जाति का कर्म जाति जन्म ये कर्म सब समान नहीं है अर्थात जो कर्म जाति देगा वही कर्म भोग देगा ऐसा नहीं है अगर ऐसा होता तो कहेंगे जिसको उच्च जाति प्राप्त हो गया ब्राह्मण कुल में आ गया उसको सारे जीवन अच्छा ही भोग मिलना चाहिए तो इसलिए ऐसे सब अलग अलग है तो कोई मतलब कम जाति में आ गया किंतु उसको बहुत अच्छा संस्कार है बहुत अच्छा कर्म करता है ये दोनों में कोई संबंध नहीं है जिस प्रकार के कर्म से उसी प्रकार की निर्णय हो गया तो ये दोनों प्रकार की ये सब प्राप्त हो सकता है ये सब जीव में ही है ये ईश्वर में नहीं है ये सबसे अपराध है ईश्वर वो पातंजल लोग भी भिन्न कहते हैं अर्थात ये आत्मा से उपास्य ईश्वर वो भिन्न है तथा कर्मिण कर्म करने वाले कर्म जड़ा बोल करके ईशावास्य में भगवान वास कहते कर्म में जो आग्रह रखते हैं वो कौन होते हैं मी मांग सकम ही सब कुछ दे देगा वो लोग कहते हैं अमुंग यज अमुंग यज अमोम द्वितीय का वचन इसको पूजा करो उसका याग करो इस प्रकार कहते हैं तो जिसको अमोम कह करके भिन्न है यज कह करके भिन्न को कहते हैं ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं इति अन्य एवं देवता उपास मीमांस लोग भी अन्य देवता को उपासना करते हैं अपने से भिन्न तस्माद्युक्तम इसलिए बात ठीक है यद विदितम उपास्यम तद ब्रह्म भवेत जो उपास्य है विदित है जानते हैं हम उसको वही ब्रह्म होगा जिसको हम जानते नहीं जिसके बारे में हमारा बुद्धि में कोई परिचय ही नहीं है हम उसका उपासना नहीं कर पाएंगे तो कह देंगे आप उपासना करिए किसका करना किसी का नहीं अरे उपासना करिए और किसी का नहीं ये दोनों विपरीत बात है तो इसलिए जिसका उपासना करेंगे वो तो विदित होगा ऐसे कहा गया और ततो अन्य उपासक इति इति के आगे कमा है अच्छा मतलब कमा लगा देंगे ततो अन्य उपासक इति जो उपास्य हो गया वो ब्रह्म वो अन्य है और उससे जो उपास्य है ब्रह्म है अन्य उससे उपासक अन्य हो जाएगा इति इस प्रकार की ये श्रोता का बात है कहते हैं श्रोता तो कहीं ऐसा मंत्र में एक भी शब्द नहीं आया इस प्रकार कहा इसलिए भाष्यकार करें ताम एताम आसंकम शिष्य लिंगेन न उपलक्ष्य तद वाक्याद आह वाक्या वा आह तो ये हम लोग का पुराना पुस्तक में तो वाक्याद वा के आगे हो मतलब थोड़ा दूर दूर में है अर्थात वहाँ वो व्यवधान देकर के रखें कि आप दो खंडाकार लगा सकते हैं नया में है वो व्यवधान है है, अच्छा तो दे दिए हैं आपको थोड़ा काम बीच में होना चाहिए नहीं तो अर्थात तो बीच बीच में थोड़ा शरीर का अंग चालन नहीं होने से फिर निद्रा देवी की कृपा हो सकती है इसलिए वो दिए हैं और पास में लिख देंगे तो कोई बात नहीं है खंडाकार लगा देना अभी तो इस प्रकार की आशंका जो ये सब कहा गया शिष्य लिंगे उपलक्ष्य शिष्य इस प्रकार की कहानी नहीं किन्तु तो शिष्य में इस प्रकार की कोई लिंग देखा दिखा जिसके चलते आचार्य अनुमान कर लिए ये लिंग क्या है एक नंबर टिप्पणी देखिए हमको पता चलना भी चाहिए कि हमारे जो आशंका होती है मन में पाठ चलने का समय में ये आशंका को हम भी कैसे व्यक्त करें ताकि आचार्य को पता चल जाए कभी कभी पाठ चलता है हम लोग बिल्कुल सामने बैठते हैं कभी कभी पंक्ति आ जाता है घटता नहीं ऐसा करके देखते हैं हमारे जी फिर दोबारा उसको कह देंगे पता चल जाएगा कि बात साफ नहीं हुआ इसको भी टिप्पणी देखिए शिष्य लिंगे न अन्यदेव इत्यादि न उक्ते अर्थे असंतुष्टि व्यंजक वदनादि विकृति विशेषण विशेषण इत्यथ अन्यद एवो जो उपास्य है वो विदित से अन्य है अविदित से अन्य है इस प्रकार के कहे जाने पर इस अर्थ में असंतुष्टि हुआ श्रोता को शिष्य को संतोष नहीं हुआ ग्रहण नहीं हो पाया तत्व तो। इसलिए असंतोष का व्यंजक हो गया बदनादि विकृति आंख ऊपर हो जाएगा ये जो कितने कपालों में सब गार आ जाएगा रिंकल्स का जो तो ऊपर उठ जाएगा तो समझ में नहीं है इस प्रकार तो ये लिंग से आचार्य अनुमान कर लिए भाष्य में शिष्य लिंगे न उपलक्ष्य तद वाक्या अथवा कोई शब्द से वो कहा होगा जहा जो यहाँ नहीं है आह तो इसको अनुमान करके आचार्य कहते हैं मंकिष्ठा इस प्रकार की शंका माँ माँ कुरु माँ एवं संकिा ये कहाँ का रूप हो जाएगा ये लकार लूंग लकार मा एवं संकिष्ठा आत्मनिपद है थास इस प्रकार की शां कर करो क्यों आगे उत्तर देते हैं श्रुति यद वाचा अनभ्युदित ये नागभ्युद्य तद ब्रह्मत्व विद्धि यद् उपास यद, यद प्रथमांत है वाचा अन्युदित अनभ्युदित कर्मणि प्रयोग हुआ तो उसका कर्म हो गया यद यद वाचा अनभ्युदितम ये न वाघ अभ्युद्यते तदेव तो ब्रह्म तव विद्धि यद इदम उपासते न तो नेदम यद उपासते ही उपास हो जाएगा यद यद ब्रह्म जिसका प्रकरण चल रहा है विचार चल रहा है वाचा अनभ्युदित ये वाघ इंद्रिय के द्वारा और शब्द वाचा से ये दोनों लेंगे बाघिन्द्रिय के द्वारा शब्द उच्चारण करके उसका प्रकाश नहीं किया जा सकता है अनभ्युदितम अप्रकाशितम अपु ये न जिस ब्रह्म तत्व के द्वारा वाग अभ्युदयते वाणी अर्थात बागिंद्रिय और शब्द ये दोनों को सत्ता स्फूर्ति देने वाला वागिन्द्रिय है कहते हैं ब्रह्म के सत्ता से ही वागिन्द्रिय की सत्ता और जो शब्द है उसकी सत्ता भी ब्रह्म के द्वारा ही ये सब सत्ता स्फूर्ति प्राप्त होते हैं तदेव ब्रह्म तुम विद्धि जिसके द्वारा वाघ में वाणी उच्चारण का सामर्थ्य है वो ब्रह्म है ऐसे जानना है न इदम यदिदम उपास जिसमें आप कुछ विशेष का आरोप करके उपासना करते हैं ये मेरा उपास्य है उनमें ऐसे सामर्थ्य है ऐसे गुण है ऐसा हमारे प्रति कृपा कर सकते हैं। ये सब जो आरोपों करके हम उपासना करते हैं इदम ब्रह्म न वो ब्रह्म नहीं है कोई भी हमसे भिन्न है तो वो ब्रह्म नहीं है ये मंत्र यहाँ कहते हैं अभी टीका में मात्र सत्ताकम तो क्या समाज से हुआ होगा यत यत अलग पद है जो कि मंत्र में कहा गया यत यत अर्थात यह शब्द का अर्थ ब्रह्म प्रथमांत था उसको कहते हैं यत ये यत। यत। मंत्र का प्रतीक लिया गया तो यत कौन है कहते हैं चैतन्य मात्र सत्ताकम चैतन्य मात्र उतने ही उसका सत्ता है कोई और विशेषण नहीं है चैतन्य मात्रम सत्ता यश केवल चैतन्य है हो गया यद यद का अर्थ कह दिए आगे मंत्र में क्या दूसरा शब्द है वाचा अभी वाचा ये प्रतीक लिए अभी प्रतीक का आगे व्याख्यान आरंभ हुआ तो वाचा केवल इतना प्रतीक है वाग इति मूलादि अष्टसु अष्टु स्थान सुनानाम अभिव्यंजकम करण यहाँ तक देखेंगे करणम पर्यत तो वाचा में प्रातिपद्य क्या है वाग तभी वाग शब्द तो से इंद्रिय भी लिया जाएगा और वाग शब्द से शब्दों को भी लिया जाएगा तभी तो वाग शब्द से इंद्रिय लेकर के उसका व्याख्यान देते हैं वाग इति अर्थात वाचा मंत्र का प्रतीक उसका प्रकृति हो गया वाग उस वाग क्या है उसको कहते हैं वाघ इति जिहा मूलादिशुअु स्थान विषक्तम आश्रितम विशेषण सप्तम सप्तम का अर्थ आश्रितम तो जिह्आ मूलादि आठ स्थान में ये वागेन्द्रिय आश्रित है ये जिह्आ मूल इत्यादि आठ स्थान पूर्व पृष्ठा में प्रतीक था अष्टु ऐसा प्रतीक था पूर्व पृष्ठा में इस पृष्ठा में कारिका दे दिए ये पाणनीय शिक्षा का कारिका है अष्ट स्थानी वर्णा उरह कंठ तथा जिह्वा मूलं चदंताच नाशिकोष्ठ चालु च आठ स्थान है अष्टौ स्थानी वर्णा का उच्चारण होने में आठ स्थान है और वर्ण उच्चारण वाघिन्द्रिय करेगा इसलिए वागिन्द्रीय का ये आठ स्थान हो गया प्रथम स्थान कहते हैं उरह उरह बक्षा तो ये वहाँ से भी वर्ण उच्चारण होते हैं उसके लिए तो पाणिनि शिक्षा का त्रयोदश श्लोक है आगे सोलह श्लोक शो में है पाणिनि शिक्षा चतुर्थ खंड में अंतिम है पाणिनि शिक्षा सिद्धांत में हकार पंचमेर युक्तम अंतस्थाभियुक्तम हकार पंचमेर युक्तम हकार जब वर्ग का पंचम वर्ण के साथ युक्त होगा वर्ग का पंचम वर्ण क वर्ग का पंचम वर्ण ग कर गिलकर के शब्द नहीं है आगे च वर्ग का अंतिम पंचम वर्ण यर्ण भी नहीं है आगे ट वर्ग का हण है अपराण्ण पूर्वाण कहते हैं और आगे ट वर्ग में न है किन्नुते कहते नुते जब उच्चारण करेंगे उरह वक्ष्य व्यवहार होगा आगे है प वर्ग प वर्ग में म मलयति ऐसा कहते हैं जब वो उच्चारण करेंगे तो उ व्यवहार होगा ह कार पंचमेर युक्त अंतस्थाश्च संयुक्त अंतस्थ वर्ण कौन कौन हो गे रा, रा, ये हो गम तो है किम य कहते हैं अगे ये तो है तो तम है स्पर्धा एम धातु है वहाँ क्या दिया है किम होलोयति होलोयति दिया है हाँ वो ये सब उच्चारण करने का समय देखिए आपको उरो व्यवहार होगा तो किम होलोयति का हाँ वो। आगे हे रस उच्चारण करते हैं ह्रस्व उच्चारण होता है आगे, आगे ल किम हादयती ये सब उरा उच्चारण होगा अर्थात तो बक्षस्थान व्यवहार होगा उच्चारण के लिए तो हकार पंचमेरियुक्तम अंतस्था संयुक्त औदिजानिया उठा बक्ष से इसका उच्चारण होगा कंठम आहु असंयुतम हकार जब असंयुत होगा तो उसका स्थान क्या होगा कंठ अकुह विसर्जनीया नाम कंठ तो ये हो गया उरस स्थान हो गया आगे कंठ कंठ का अकुह विसर्जनीया नाम कंठ इतने वर्ण कंठ से उच्चारण होगा आगे सिर शिव अर्थात मुर्धा मूर्धा किसका ऋतु रसायण मूर्धा आगे जिहुआ मूल इसके लिए क्या कह गया इति कक्षाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृश जिहुआ मूल्य आगे दंत दंत के लिए ऋतु लसाण दंता हा। आगे नासिका केवल नासिका किसका उच्चारण स्थान है अनुस्वार अनुस्वार नासिका अनुस्वार तो और वर्ग का पंचम वर्ण में नासिका तो सात में आएगा आगे ओष्ठ ओष्ठ किसका उपदानिया नाम ओष्ठ अच्छा आगे तालु नाम तालु ये सब हो गए हैं वर्ण का उच्चारण स्थान है इसको कहते हैं इतिशु आकाश प्रदेश ये सब जो इंद्रिय अर्थात वागेंद्रिय ये पंचीकृत पंची है अपीकृत है इंद्रिय पंचीकृत है अपंकृत ये बाघीन्द्रिय कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय है कर्मेंद्रिय तो कर्मेंद्रिय अपीकृत पंच महाभूत का सात्विक अंश से आएंगे राजस अंश से आएंगे राजस अंश से तो ये जो बाघिन्द्रिय है उसको कहते हैं आकाश प्रदेश आश्रितम अर्थात अर्था ये आकाश प्रदेश अर्थात ये वागिन्द्रिय स्वयं अपंचीकृत है आकाश अपीकृत आकाश का ये राजस से आएगा खर आकाश प्रदेश अर्थात ये तो पंचीकृत आकाश में वो स्थान है आश्रितम इति अने आकाश उपादान सूचितम ये जो वगिंद्रिय हो गया उसका उपादान आकाश है पंचीकृत अपीकृत हुआ अपजीकृत आकाश इसका उपादान ये ऐसे बताया गया आगे भाष्य में आगे पृष्ठा में है देखिए कहा गया विशक्तम का अर्थ आश्रितम आगे आग्नेयम ये जो वागेन्द्रिय है वो आग्नेयम आग्नेयम क्या सूत्र लगा अग्नेर ढक किस अर्थ में सूत्र क्या है सास्य देवता तो अग्नि इसका देवता है वाघ का देवता हो गए अग्नि आग्ने वर्णा अभिव्यंजकर्णम वर्णों का अभिव्यंजक है व्यक्त करवा देगा ये करण है आग्नेयम के ऊपर टिप्पणी देखिए पूर्व पृष्ठा में है ए टीका पूर्व पृष्ठा में है आग्नेयम अग्नि अग्निदेवता यश अग्निदेवताकम अच्छा तो ये हो गया वर्णों का अभिव्यंजक करण बाघ शब्द से अभिकर्ण को लिया गया आगे टीका में कहते हैं पूर्व पृष्ठा है न केवलं करण बाघ उच्चते केवल करणों को बाघ नहीं कहा जाता है वर्णाश्च उच्यन्ते अर्थात केवल अच्छा हाँ अनुसार है बना दिया पता नहीं चलता केवलं अनुसार होगा इसमें केवल कर्ण को वाघ कह देते हैं अर्थात इंद्रियों को केवल वाक कह दिया ऐसा नहीं वर्णाश्च बाघ इति्यंत्य है वर्ण को भी वाघ कहा जाते हैं तो वर्णाश्च भाष्य में आगे पृष्ठा है वर्णाश्च वाक्य का आधा से है वर्णाश्च ये वर्ण कैसे होते हैं ये कहते हैं अर्थ संकेत परिचिन्ना अर्थ के लिए संकेत से परिचिन्न है ये वर्ण कोई शब्द हम उच्चारण कर देंगे घटह इसमें एक रहा घोकार आगे ओकार आगे टकार आगे ओकार आगे ये इसमें पांच वर्ण आगे तो कहते हैं कि अर्थ का संकेत को लेकर के ये परिच्छिन्न हो गए ये वर्ण अर्थ हो गया कंबुग्रीवादिमान पदार्थ जो घटक कहने से जो पदार्थ उसको कहते हैं कंबुग्रीवा ग्रीवा कंबु अर्थात कम है ये जो पदार्थ हो गया वो हो गया अर्थ अर्थ का संकेत संकेत नयायिक लोग कहते हैं ईश्वर की जो इच्छा है उसको संकेत ईश्वर संकेत उसको क्या कहते हैं शक्ति ईश्वर संकेत शक्ति अस्माद पदार्थ अयम अर्थो इति ईश्वर संकेत इसको शक्ति कहते हैं तो यहां कहते हैं कि अर्थ का संकेत से परिच्छिन्न हो गई वो वरुणा घट असर्ग तो ये पांच वर्ण परिचिन्न हो गए के कौन परिच्छिन्न कर दिया कहते हैं वो पांच में एक शक्ति आ गया किसका का शक्ति कहते हैं अर्थ का अर्थ को प्रकाश करने के लिए घ अ टिशर्ग तो इसमें एक शक्ति है क्या करेगा कंबु ग्रीवादीमान पदार्थ को वो प्रकाश करवा देगा तो अर्थ का संकेत को धारण करके ये वर्ण परिचिन्न हो गए अभी घ अ ट विसर्ग से जो आप अर्थ ज्ञान होगा अभी प अ विसर्ग से वही अर्थ आ जाएगा तो ये भिन्न हो गए परस्पर से यही कहा जाता है कि परिचिन्न हो गए अर्थ का संकेत को धारण करके ये वर्ण परिचिन्न हो जाते हैं संकेत अर्थात शक्ति अर्थात वाचक शक्ति वाचक शक्ति विशिष्ट होकर के ये वर्ण उनका एक समूह हो जाता है वो परिचिन्न हो जाते हैं इसी को स्पष्ट करते हैं वर्ण एक इतने वर्ण जैसे घट में पांच वर्ण आगे एवं क्रम प्रयुक्ता कहते हैं कि आप कहेंगे कि सरह इसमें प्रथम वर्ण क्या है स आगे अ आगे, आगे आगे आगे विसर्ग और कहेंगे रसह इसमें सभी वर्ण जो सर में थे वो है नहीं है सरह और रस वर्ण सब है सरह अच्छा अच्छा अच्छा सर जो पुष्करणी वही है तो सारे वर्ण वही है तो अभी किंतु अर्थ समान हो गया देखिए अर्थ संकेत परिचिन अलग अलग क्यों हो गया कहते आप तो कहते वर्ण अर्थसंकेत को लेकर के परिचन्न हो गया अभी अर्थ संकेत समान होना चाहिए था कहते हैं प्रयुक्ता आप क्रम आगे पीछे कर देंगे तो अर्थ अलग हो जाएगा इसलिए कहते हैं एताबंत तो इतने वर्ण होना चाहिए और ऐसे क्रम भी होना चाहिए तभी वो अर्थ संकेत तो उसमें आएगा इति एवं एतावंत तो एवं क्रम प्रयुक्ता इति एवं ये हो गया सब वर्ण तद अच्छा ये तो यहाँ तक इति एवं यहाँ तक हम लोग वाक्य आए इसको टीका देख लीजिये वर्ण का कैसा अर्थसकेतपरचि उसको बताते हैं है इति याद्रिशा याचे येच यदर्थ तदुक्त पूर्व पृछा हे वर्णच तदुक यो यादृश ये वर्ण प्रज्ञाथ्या तथेवावबोधका ये प्रतिद्का प्रज्ञातसाथ्या ते तथेव का इस प्रकार की अन्वय होगा ये च वर्ण जो वर्ण यावंत जितने परिमाण है घट में जैसे पांच आ गए यावंत यद परिमाण जितना परिमाण है याद्रिश याद्रिश अर्थात तो ये न क्रमेण याद्रिश को करके क्रम को कहते हैं यावंत को करके संख्या कह दिए पांच वर्ण जिस क्रम से रह करके थ प्रति यथ से प्रतिपादक जिस अर्थ को वो कहते हैं तो यदर्थ तो है। प्रतिपादका कहते हैं प्रज्ञात सामर्थ्या सामर्थ्य शक्ति प्रज्ञातम सामर्थ्यम ये ते प्रज्ञात सामर्थ्या तो उसमें शक्ति है वो अर्थ को कहने के लिए तभी वो यदर्थ प्रतिपादक होगे उस अर्थ का प्रतिपादक तो जिस अर्थ प्रतिपादन करने के लिए उनमें सामर्थ्य है तो ते ते वर्णा तथे वोधका उसी प्रकार की ही ज्ञान करवाएंगे घ अ तो विसर्ग में अगर कम्बुग्रीवादीमन पदार्थों को अवबोधन कराने का सामर्थ्य शक्ति है तो वो कंबुग्रीवादीमन पदार्थों को ही ज्ञान करवाएगा नहीं कि आवरण करने वाला पट का ज्ञान करवा देगा वो नहीं तथे वर्थ अवबोधक ज्ञान करवाएगा। अच्छा। शब्द आगे भाष्य में शब्द पद वाग इति बरुना। कहा गया था अर्थात वाग शब्द से खाली इंद्रियों को नहीं लेना इंद्रिय को नहीं लेना है वर्ण को भी लेना चाहिए वर्णाश्च प्रथम पंक्ति में कहते थे अभी कहते हैं तद अभिव्यंग तद वर्ण वो वर्ण के द्वारा अभिव्यंग्य होगा शब्द वर्ण और शब्द अलग अलग है वर्ण के द्वारा अभिव्यंग्य होगा शब्द अर्थात तो वर्ण शब्द का अभिव्यक्ति करवाएगा वो जो शब्द हुआ उसको पद कहते हैं और पदम वही बाघ कह देते हैं बाघ अर्थात तो कहते वाणी वाणी जो उच्चारण किया गया शब्द हम शब्द को भी बाघ कहते हैं इंद्रियों को भी बाघ कहते हैं कहते हैं बाघ शब्द से दोनों का ग्रहण होगा तो अभिव्यंग्य शब्द पदम बाघ इति टीका में किसके कहा पूर्ण विराम है अच्छा तो बना दिया पदम बागति यहाँ पूर्ण विराम होगा टीका में गौरी पदम गौ इसमें गकार है गौकारोकारो विसर्जनीय एवं क्रम विशेषावच्छिन्ना मीमांसका अनुसारेण उत्तम अच्छा आगे स्फोटो यहाँ रखेंगे खाली इतना याद रहना है कि गौ इति पदम गकार औकार विसर्जनिया इस प्रकार की वो है आगे आज यहाँ तक ओम ओ संग नो मित्र संवत मंद्रोस्पति